पथरावली तीन सौ स्वामी रामकृष्णानंद को लिखे एम एन बनर्जी का मकान दार्जिलिंग 20 अप्रैल अठारह सौ संतानवे प्रिय शशि अब तक तुम लोग निश्चय ही मद्रास पहुंच चुके होगे मिलगिरी अवश्य ही तुम लोगों की आवभगत करता होगा तथा सदानंद सेवा में लगा होगा मद्रास में पूर्ण सात्विकता के साथ अर्चनादि करने होंगे रजोगुण उनमें लेस मात्र न हो आला सिंगा शायद अब तक मद्रास पहुंच चुका होगा किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद वाद न करना सदा शांत भाव अपनाना इस समय विलगिरी के भवन में ही श्री रामकृष्ण की स्थापना कर पूजा आदि करते रहो किंतु तो ध्यान रहे कि पूजा बहुत लंबी तथा आडंबर युक्त न होने पाए उस बचे हुए समय का उपयोग कक्षा चलाने तथा व्याख्यान में होना चाहिए इस दिशा में जितना कर सको उतना ही अच्छा है दोनों पत्रों की देखरेख तथा जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करते रहना विलगिरी की दो विधवा कन्याएं हैं उनको शिक्षा प्रदान करना तथा उस इसका विशेष ध्यान रखना कि उनके द्वारा उसी प्रकार की और भी विधवाएं अपने धर्म की पक्की जानकारी और थोड़ी बहुत संस्कृत तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर सकें किंतु यह काम अपने को सदा दूर रखते हुए ही करना हुआ युतियों के सम्मुख अत्यंत सावधान रहना नितांत आवश्यक है क्योंकि एक बार पतन होने पर और कोई गति नहीं है तथा उस अपराध के लिए क्षमा भी नहीं है गुप्त स्वामी सदानंद को कुत्ते ने काटा है इस समाचार से अत्यंत चिंतित हूँ किंतु मैंने सुना है कि वह पागल कुत्ता नहीं है अतः खतरे की कोई बात नहीं जो कुछ भी हो गंगाधर ने जो दवा भेजी है उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए प्रातःकाल पूजा दि संक्षेप में संपन्न कर विलगिरी को सब परिवार बुलाकर कुछ गीता तथा अन्य धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना दिव्य राधा कृष्ण प्रेम संबंधी किसी भी प्रकार की शिक्षा की कुछ भी आवश्यकता नहीं है केवल सीता राम तथा महादेव पार्वती विषय शिक्षा प्रदान करना इस विषय में किसी प्रकार की भूल न होनी चाहिए याद रखो कि युवक युतियों के अपरिपक्व मन के लिए राधा कृष्ण के अपार्थिव संबंध की लीला एकदम अनुपयुक्त है खासकर विलगिरी तथा अन्य रामानुजी लोग रामोपासक हैं उनके विशुद्ध भाव नष्ट न होने पावे मध्यान्ह में साधारण लोगों के लिए उसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक प्रवचन देते रहना इसी तरह धीरे धीरे पर्वत पर्वतम भी लंग परम विशुद्ध भावों की सदा रक्षा होनी चाहिए किसी भी तरह से वामाचार का प्रवेश ना हो आगे प्रभु स्वयं ही बुद्धि प्रदान करेंगे डरने का कोई कारण नहीं है वेलगिरी को मेरा सादर नमस्कार तथा सप्रेम अभिवादन कहना भक्तों से भी मेरा नमस्कार कहना मेरा रोग पहले की अपेक्षा अब कुछ शांत है एकदम दूर भी हो सकता है प्रभु की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है तुम्हें मेरा प्यार नमस्कार तथा आशीर्वाद किम अधिकम मितें विवेकानंद पुनश्च डॉक्टर नजुंदा राव को मेरा विशेष प्रेमाभिवादन तथा आशीर्वाद कहना तथा जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करना ब्राह्मण ब्राह्मणेतर जाति में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी चेष्टा करना विवेकानंद